विवेकानंद साहित्य हिंदू धर्म लेकिन आत्मा अपने लिए एक शरीर ग्रहण क्यों करे ठीक उसी तरह जिस तरह मैं अपने को देखने के लिए एक आईना लेता हूँ इसी प्रकार शरीर में आत्मा प्रतिबिंबित होती है आत्मा ईश्वर है तथा हर मनुष्य अपने अंतर में पूर्ण देवत्व रखता है और कोई शीघ्र ही या विलम्ब से अपने उस देवत्व को प्रदर्शित करता है यदि मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ तो मेरे लाख आपत्ति करने से वहाँ तनिक भी प्रकाश न होगा मुझे दियासलाई जलानी ही पड़ेगी ठीक इसी प्रकार हम कितना भी रोए कल्पें उससे हमारे अपूर्ण शरीर तनिक भी अधिक पूर्ण नहीं हो सकते किंतु वेदांत शिक्षा देता है कि अपनी आत्मा का आह्वान करो और अपना देवत्व प्रदर्शित करो अपने बच्चों को सिखाओ कि वे दिव्य हैं और धर्म सकारात्मक वस्तु है नकारात्मक प्रलाप मात्र नहीं वह दलितों के आर्तनाद का विषय नहीं है वरण है प्रसार एवं अभिव्यक्ति हर धर्म में यह मिलता है कि मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके अतीत द्वारा प्रभावित होते हैं और वर्तमान तो केवल अतीत का परिणाम मात्र है तब इसकी व्याख्या क्या हो सकती है कि हर बालक ऐसे अनुभव लेकर जन्मता है जिन्हें केवल आनुवंशिक संक्रमण का फल नहीं कहा जा सकता यह कैसे होता है कि कोई अच्छे माता पिता से उत्पन्न होता है अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और अच्छा मनुष्य बन जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति मंद और निर्बुद्धि माता पिता से उत्पन्न होकर फांसी के तख्ते पर अपना अंत प्राप्त करता है बिना ईश्वर पर दोषारोपण किए तुम इस असमानता का कारण कैसे स्पष्ट कर सकते हो एक दयालु पिता अपनी संतान को ऐसी स्थितियों में क्यों डाले जिनसे दुर्गति है, या कहने से काम नहीं चल सकता कि ईश्वर आगे उसमें सुधार करेगा ईश्वर के पास दंड देने के लिए साक्षी धन तो है नहीं फिर यदि यह मेरा प्रथम जन्म है तो मेरी स्वाधीनता कहाँ जाएगी बिना पूर्व जन्म के अनुभव के इस संसार में आने पर तो मेरी स्वाधीनता का अंत ही हो जाएगा क्योंकि मेरा मार्ग निर्धारण तो दूसरों के अनुभव के आधार पर होगा यदि मैं स्वयं अपना भाग्य निर्माता नहीं हूं तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं अपने इस अस्तित्व की दुर्गति के दायित्व को मैं स्वीकार कर लेता हूं और कहता हूं कि पूर्व जन्म में मैंने जो बुरा किया है उसका मैं प्रतिकार करूँगा यही हमारी आत्मा के पुनर्जन्म का दर्शन है हम इस जीवन में पिछले जीवन का अनुभव लेकर आते हैं और इस जीवन का सौभाग्य एवं दुर्भाग्य हमारे कर्मों का फल होता है और हम सदैव श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होते जाते हैं अंततः पूर्णता की प्राप्ति होती है